आईई टी -E द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम जीआरडी टाटा भारत के पहले उड़न पुरुष एयर इंडिया इंटरनेशनल फ्लाइट नंबर फ्रॉम न्यू डेली टू लंडन इज अबाउट टू टेक ऑफ एट पैसेंजर्स काइंडली प्रोसीड जीरो गेट नंबर सेवन फॉर बोर्डिंग दोस्तों ये इनाम मुझे मिला जरूर है लेकिन इस इनाम के असली हकदार हैं मिस्टर जे आर डी टाटा जी हां जी, जी, जी हां हाँ। हाँ। आप सोचेंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूं लेकिन सच यही है आज टाटा जी नहीं होते तो मैं इस स्टेज पर खड़ा होकर ये ट्रॉफी नहीं ले पा रहा होता एसपी जी जरा खुलकर बताएंगे कि ये क्या राज है श्यो शो वाई ना ये कुछ घंटे पहले की बात है मैं लंदन से कराची की उड़ान पर था और मिस्टर टाटा कराची से लंदन की ओर हम दोनों ही बीच में अलेक्जेंड्रिया पर उतरे और हेलो मेरा ख्याल है तुम एसपी uh, इंजीनियर हो हाँ और तुम जहांगीर हो ना आई मीन जे आर डी टाटा बिल्कुल ठीक कह जाना uh, तुम भी सोलो फ्लाइट कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले रहे हो ना हाँ दोस्त बस फर्क ये है कि तुम कराची से लंदन जा रहे हो और मैं लंदन से कराची ओ, मतलब हम एक दूसरे के <laughs> कम्पिटिटर से तो आधा रास्ता बाकी है तुम जीत सकते हो नहीं जीत सकता भाई मेरे प्लेन का स्पार्क प्लग खराब हो गया है और मेरे पास एक भी स्पेस प्लग नहीं है अब मैं प्लेन कैसे उड़ाऊंगा ओ यह तो बहुत बुरा हुआ Uh, यहां के एयरपोर्ट पर ट्राई नहीं किया क्या uh, किया था पर मेरे प्लेन का स्पार्क यहाँ नहीं मिला एनी hmm. एनीवे anyway, तुम चिंता मत करो मेरे पास आठ एक्स्ट्रा स्पार्क प्लग्स हैं ओह रियली ऐसी स्थिति से बचने के लिए मैं हमेशा अपने पास में रखता हूं ग्रेट मैं एक तो तुम्हें दे ही सकता हूं वो तुम ले लो और आगे का सफर पूरा करो लेकिन तुम्हें जरूरत पड़ी तो तो क्या करोगे अरे भाई तब की तब देखी जाएगी वो भविष्य की बात है अब तुम समय खराब मत करो चुपचाप चलो और फटाफट करो थे भाई शर्मिंदा मत करो इसमें एहसान की क्या बात है खिलाड़ी का काम केवल खेलना और जीतना ही नहीं बल्कि और खिलाड़ियों के साथ मिलकर खेलना होता है राइट right. और इस तरह जेआरडी टाटा के स्पार्क प्लग की बदौलत मैं आगा खां ट्रॉफी जीत सका थैंक यू जे वेलकम इंजीनियर ये बात है सन उन्नीस की ये थे टाटा इंडस्ट्री के एक आधार स्तंभ, स्तंभाई टाटा इनका पूरा नाम था जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा। रतन जी दादा भाई टाटा और श्रीमती सोनी की चार संतानों में से दूसरे थे जहांगीर इनकी माता जी फ्रेंच थी और पिता पारसी बचपन में ही इन्हें पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया गया था टाटा की रुचि उड़ान भरने में बचपन से ही थी उनका ये सपना पूरा भी हुआ जब 10 फरवरी सन उन्नीस को उन्होंने केवल दिन की ट्रेनिंग के बाद की परीक्षा पास की विशेष बात यह है कि जहांगीर पायलट का नीला और सुनहरी लाइसेंस सर्टिफिकेट पाने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे तब उनकी पत्नी थेल्मा ने उन्हें बधाई दी बधाई हो जे, बहुत बहुत बधाई हो आखिर तुम्हारा सपना पूरा हो गया <laughs> थैंक यू थेल्मा, थैंक यू थेल्मा। लेकिन सच तो यह है कि मेरा सपना पूरा ही नहीं हुआ बल्कि उसमें पंख लग गए हैं पंख क्या मतलब <laughs> मतलब ये कि मैं सिर्फ भारत का पहला पायलट बनकर ही खुश नहीं रहना चाहता hmm. बल्कि अब तो मैं भारत की अपनी एयरलाइंस शुरू करना चाहता हूँ एयरलाइंस ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा जी डोंट यू थिंक कि अभी कम से कम भारत में ये मुश्किल सपना है मैं जानता हूँ लेकिन आसान सपना मुझे देखना ही कहां आता है <laughs> oh. थेल्मा, आसान सपनों को पूरा पूरा करने में में मजा ही क्या है? है <laughs> तो मुझे पता है कि जो काम तुम मन ठान लेते हो, हो। उसे पूरा जरूर करते हो। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। गॉड तुम्हारा सपना जरूर पूरा करेंगे। ओह, थैंक यू सो वेरी है और वाकई वो दिन भी आया जब सन 1932 में टाटा एविएशन सर्विस शुरू हुई जिसका नाम सन 1946 में बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड कर दिया गया इसी में एक मील का पत्थर और जड़ते हुए सन 1948 में जहांगीर ने एयर इंडिया इंटरनेशनल के नाम से भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा शुरू की आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इतने बड़े बिजनेसमैन ने अपने करियर की शुरुआत ट्रेनी के रूप में की थी और टाटा एनसंस को सन 1925 में ज्वाइन किया था लगभग नौ साल बाद इनके पिता ने 34 वर्षीय जे को अपने कमरे में बुलाया हेलो पापा हेलो माइसन कमन हर सी थैंक यू पापा क्या कुछ खास बात थी हाँ खास बात तो है नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ क्यों बुलाता किसी के हाथ मैसेज भिजवा देता पापा जल्दी बताइए ना मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ बात बताने की नहीं दिखाने की है आ, ये लो कंपनी का लेटर पढ़ लो क्यों क्या बात है भाई मुझसे क्या पूछ रहे हो खुद ही पढ़ देख लो आई कॉन्ट बिलीव दिस पापा लेकिन ये कैसे हो सकता है पापा क्यों क्यों नहीं हो सकता क्या तुम इस लैग नहीं हो नहीं मेरा मतलब वो नहीं है बट यू नो अभी तो मुझे इस कंपनी में काम करते हुए साल ही कितने हुए हैं और मुझे चेयरमैन बनाया जा रहा है पापा आपको नहीं लगता कि इस पोस्ट के लिए मुझे अभी और तजुर्बे की जरूरत है बेटा कंपनी ने पिछले नौ साल में तुम्हारे काम लगन और विचारों को परखा है कंपनी के डायरेक्टर्स को लगता है कि तुम इस पोस्ट को अच्छी तरह संभाल सकते हो मुझे भी तुमसे उम्मीद है कि तुम हमारे भरोसे पर खरा उतरोगे बिल्कुल पापा आई विल डू माई बेस्ट दैट्स इट जाओ बेटा गॉड ब्लेस यूं माइ ब्लेट विध यू थैंक यू पापा जहां जेआरडी टाटा ने भारत को विश्व स्तर की हवाई उड़ान यानी एविएशन की सुविधाएं दी वहीं उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में स्टील सीमेंट तेल साबुन वस्त्र ट्रक इंश्योरेंस और बिजली ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में अतुलनीय योगदान भी दिया चाय से लेकर ट्रक साबुन तेल से लेकर नमक तक नमक चाय और ट्रक में क्या समानता है टाटा -टा। टा। विश्व की चाय की सबसे बड़ी कंपनी टाटा टी है मीडियम और हेवी वहीकल जो भारत की सड़कों पर माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं उनमें से 50 प्रतिशत से अधिक टाटा लोकोमोटिव और इंजीनियरिंग कंपनी यानी टेलको में बनते हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी टीआईएफआर देश का विज्ञान और प्रौद्योगिकी शोध का अग्रणी संस्थान है और चिकित्सा के क्षेत्र में कैंसर के इलाज और शोध के लिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मानवता की सेवा कर रहा है वाकई जहांगीर ने अपने पुरखों की विरासत को बहुत ही कुशलता से संभाला उनकी कंपनी देश के हितों का पूरा पूरा ख्याल रखती थी और उन्हें अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य आदि हितों का भी सदा ध्यान रहता था उनके लिए उन्होंने बहुत सी सुविधाएं शुरू की जो भारत की अन्य बड़ी कंपनियों में आज भी नहीं मिलती गुड मॉर्निंग जेंटलमैन गुड मॉनिंग जैसा कि आपको पता है आज की मीटिंग का मुद्दा है कंपनी और कर्मचारियों का रिश्ता जी सर आपका इस विषय में क्या विचार है? माफ कीजिए मैं समझता हूं कि कर्मचारियों को ज्यादा छूट देने से वो मुंह फट हो जाते हैं जी, जी, जी, यूनियन वगैरह बनाकर नाजायज मांगे करते हैं जिससे बाद में कंपनी का बहुत नुकसान होता है बात तो ठीक है लेकिन इस मुद्दे का दूसरा पहलू ये भी है कि भारत में कर्मचारियों की स्थिति बहुत ही खराब है यदि हम उनसे अच्छे रिश्ते बनाए और उन्हें यह एहसास करा दें कि वो केवल कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि इस कंपनी का एक अहम हिस्सा हैं। तो शायद कम से कम हमारी कंपनी में तो यह स्थिति ठीक हो ही सकती है क्या ख्याल आपका? जी, वेरी गुड पॉइंट जी सर वेरी गुड ये बात तो बिल्कुल सही है यदि कर्मचारी खुद को कंपनी से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे तो ज्यादा दिल लगाकर काम करेंगे इससे कंपनी की उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होगी दैट्स द पॉइंट और इसीलिए मैं कंपनी की कर्मचारी संबंधी नीति में कुछ बड़े बदलाव चाहता हूँ बदलाव जैसे सर जैसे कि मैं चाहता हूँ कि कर्मचारी का रिश्ता कंपनी से केवल आठ घंटे का ही नहीं हो बल्कि जब कर्मचारी अपने घर से कंपनी के लिए चले और वापसी में जब तक घर पहुंचे तो वो समय भी उसके काम में सम्मिलित किया जाए जा मतलब सर सर बात कुछ समझ नहीं आई इसका मतलब है कि कर्मचारियों को इस अतिरिक्त समय के लिए भी वेतन दिया जाएगा <laughs> नहीं नहीं वेतन नहीं सुरक्षा आप जानते हैं कि यदि हमारी कंपनी में कार्य के समय किसी कर्मचारी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो कंपनी उसका मुआवजा देती है जी जी बिल्कुल बिल्कुल हमारी के कर्मचारी को भी एक दुर्घटना में मुआवजा मिल चुका है आ, बस दुर्गटना बस, दुर्गटना दुर्गटना बस यही बात है जी अब से कंपनी उस अतिरिक्त समय में हुई दुर्घटना के लिए भी कर्मचारी को मुआवजा देगी जी जी क्या बातनेसमैन आप कर्मचारियों के फायदे के विषय में सोचते हैं को भी भी। तो ये मुआवजा मुआवजा मिलेगा मिलेगा। भी। क्या तो तो खबर बहुत अच्छी हुई अरे हमारे आने जाने होगी हमें कर्मचारियों के प्रति इसी सद्भावना के कारण ही टाटा स्टील टाउनशिप को जीवन स्तर की उच्च गुणवत्ता के लिए यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट सिटी के रूप में चयनित किया गया जहांगीर को पत्र लिखने का भी बहुत शौक था उन्होंने अपने जीवन में चालीस हजार से भी ज्यादा पत्र लिखे थे उनकी हर संभव कोशिश यही होती थी कि वे अपने हर पत्र का जवाब जरूर भेजें कोलकाता के एक अध्यापक श्री केसी भंसाली को लिखे एक पत्र में उन्होंने अपने जीवन के मूल सिद्धांतों के बारे में लिखा था बिना दृढ़ विचारों और कठिन परिश्रम के जीवन में कुछ भी श्रेष्ठतम हासिल नहीं किया जा सकता कोई भी सफलता या उपलब्धि भौतिक रूप से तब तक कोई अर्थ नहीं रखती जब तक वो हमारे देश और इसके नागरिकों के हितों की रक्षा नहीं करती इसी प्रकार अपनी कार्यशैली के संबंध में उन्होंने कहा था यदि मेरे पास कोई योग्यता है तो वो है लोगों की योग्यता और शैली को समझते हुए उनके साथ आगे बढ़ना अच्छा नेता बनने के लिए आपको स्नेहपूर्वक लोगों का नेतृत्व करना होगा जहांगीर टाटा को अपने जीवन में इतने पुरस्कार मिले कि गिनना भी मुश्किल है सन 1957 में एयर इंडिया की रजत जयंती की शाम को उन्हें पद्म विभूषण प्रदान किया गया। सन 1966 में स्वयं भारतीय वायुसेना के मार्शल अर्जुन सिंह ने उन्हें भारतीय वायुसेना के पहले मानद एयर कमांडर का सम्मान दिया और उन्नीस में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न उन्हें दिया गया इसके साथ ही जहांगीर उन महान लोगों में शामिल हो गए जिन्हें सम्मान उनके जीवनकाल में ही मिल गया। जहांगीर ने परिवार नियोजन की सरकारी नीति बनने से पहले ही इस क्षेत्र में विशेष प्रयास आरंभ कर दिए थे जिसके लिए उन्हें 1992 में यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवॉर्ड दिया गया 29 नवंबर उन्नीस को यह महान व्यक्ति दुनिया से विदा हो गया संसद सदस्य न होते हुए भी इनकी मृत्यु पर संसद स्थगित कर दी गई ऐसा सम्मान भी किसी विरले व्यक्ति को ही मिलता है टाटा भारत के पहले उड़न पुरुष। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विषय संयोजन एवं शोध डॉक्टर जितेंद्र सिंह आलेख जयप्रकाश विलक्षण कलाकार सुचित्रा गुप्ता बाबला कोचर अशोक कुमार शर्मा प्रवीण शर्मा ममता मलकानी राजेश आहूजा और जैमिनी कुमार तकनीकी नियंत्रण सतीश लाडे ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडॉ तथा निर्माण ध्वनि संपादन एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन